मांडुक्योपनिषद शांक भाष्य कारिका, अलात शांति प्रकरण द्वैतवादियों द्वारा प्रदर्शित अजाति का अनुमोदन ख्याप्यम जाति तैरन्मोदा महे वयम् विवादा मोनते साधम अविवाद निबोधत उनके द्वारा प्रकाशित की ही अजाति का हम भी अनुमोदन करते हैं हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद परमार्थ दर्शन को अच्छी तरह समझ लो तैर एवं ख्याप्य मा अजातिव अस्तिमोदमहे कवल न तैय सा विवदा पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन यहां परमार्थ अविवाद विवादरिशदात अस्मा निर्बोधत शिष्या उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गई आजाति का हम ऐसा ही हो इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं तात्पर्य यह है कि पक्ष प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते जैसा कि वे आपस में किया करते हैं अतः हे शिशिगण हमारे द्वारा उपदेश किए हुए उस अविवाद विवाद रहित परमार्थ दर्शन को तुम अच्छी तरह समझ लो अजात धर्म से जातमीक्षति वादिन अजातोमृतो धर्मो मृत्यता कतमेशती ये वादी लोग अजात वस्तु का ही जन्म होना स्वीकार करते हैं किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकता है सदसदवादि सर्वेपीति पुरस्तात्तभाष्यश्लोक यहाँवादिन पद से सभी सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत है इस श्लोक का भाष्य पहले किया जा चुका है स्वभाव विपर्य असंभव है न प्रभत्य अमृत न नर्त्यम अमृत तथा प्रकृतेर था भावो न कथित मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती क्योंकि किसी के स्वभाव का भी किसी प्रकार होने वाला नहीं है स्वभावे स्वभावनामृतो यस्य धर्मो गति मर्तता कृतकनामृत कथम स निश्चल जिसके मत में स्वभाव से ही मरण मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धांतानुसार कृतक अर्थात जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल अर्थात चिरस्थायी कैसे रह सकेगा उक्तार्था श्लोकाना इहोपन्यास परवादी पक्षाण अन्योन विरोध ख्यापितु नु, अनुत्पत्तियामोदन प्रदर्शनार्थ जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपर्युक्त तीन श्लोकों का उल्लेख यहाँ विपक्षीवादियों के पक्षों के पारस्परिक विरोध विरोध से प्रकाशित आजाति का अनुमोदन प्रदर्शित करने के लिए किया गया है यशमान लौकिक्यपि प्रकृतिर्न विपर्यती का सात्या क्योंकि लौकिक प्रकृति का भी विपर्यय नहीं होता फिर पारमार्शिकी का तो कैसे होगा किंतु वह प्रकृति है क्या इस पर कहते हैं सांसिधिकी स्वभाविकी सहजा अकृता च याम प्रकृति सेज्ञे स्वभाव न जहाती जो उत्तम सिद्धि द्वारा प्राप्त स्वभाव सिद्धा सहजा और अकृता है तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती वही प्रकृति है ऐसा जानना चाहिए सम्यक सिद्धि संसिधिस्त भवा की यथा योगिनाम, सिद्धानाम योगिना सिद्धाद्य प्राप्ति प्रकृति ही सा भूतभविष्यल्योरपी योगिना न विपर्यती तथा सा तथा स्वाभावीद्रभ्य स्वभावत यहादीना उष्ण प्रकाशादीलक्ष न काला व्यवचरती देश तथा सहज़ आत्मना यथा सहता यहा पक्षादीना आकाशगमनालक्ष सम्यक सिद्धि का नाम संसिद्धि है उससे होने वाली को सांसिद्धि की कहते हैं जिस प्रकार के सिद्ध योगियों को अनिमादी ऐश्वर्य की प्राप्ति उनकी प्रकृति है योगियों की उस प्रकृति का भूत और भविष्यत काल में भी विपर्य नहीं होता वह जैसी कि तैसी ही रहती है तथा स्वाभाविकी वस्तु के स्वभाव से सिद्ध जैसे कि अग्नि आदि की उष्णता एवं प्रकाश आदि रूपा प्रकृति होती है उसका भी कालांतर और देशांतर में व्यवचार नहीं होता तथा सहजा अपने साथ ही उत्पन्न होने वाली जैसे कि पक्षी आदि की आकाश रूपा प्रकृति होती है अन्यपि या काचित कृता केनचिन्ह कृता यथापाम निम्नदेश गमनादि लक्षणा अन्यापि या काचिस्वभाती सर्वा प्रकृति लोके मिथ्या मिथ्याक वस्तुषु प्रकृति भवती कि मुताेसु और भी जो कोई अकृता किसी के द्वारा संपादन न की हुई जैसे कि जलों की प्रकृति निम्न प्रदेश की ओर जाने की है तथा इसके सिवा अन्य भी जो कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती उस सब को लोक में प्रकृति नाम से ही जानना चाहिए मिथ्या कल्पना की हुई लौकिक वस्तुओं में भी उनकी प्रकृति अन्यथा नहीं होती फिर अज स्वभाव परमार्थ वस्तुओं में उसकी अमृतत्व लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो सकती इसमें तो कहना ही क्या है यह इसका अभिप्राय है देव का जरा मरम मानने में दोष किम विषया पुनः सा प्रकृति यहाथा भावों वादि कल्प्यते कल्पनाया वा को दोषः इत्याह। वादी लोग जिसके अन्य था भाव की कल्पना करते हैं उस प्रकृति का विषय क्या है और उनकी कल्पना में क्या दोष है इस पर कहते हैं जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मांता जरा मरण मिक्षत च्यवण च्यवंते समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से रहित है उनके जरा मरण स्वीकार करने वाले लोग इस विचार के कारण ही स्वभाव से स्वभावसेच्युत हो जाते हैं जरा जरामरण निर्मुता जरा मरणादि सर्विकक्रियार्जिता के सर्वे धर्मा सर्वात्मास्वभात प्रकृति एवं स्वभा संतो धर्मा जरा मरण मरणीक्षत इक्ष इवेक्षत रज्ज्वाव कल्पयन्तस्य स्वभावतः स्वभावतः चलन्ति सर्पत्म कल्पयत स्वभा स्वभावत स्वभावत चलती तन्मीषया जन्मचितया त्भादोषेणे जरामरणुक्ता अर्थाजरा संपूर्ण विकारों से रहित कौन संपूर्ण धर्म और अर्थात समस्त जीवात्मा स्वभावतः यानी प्रकृति से ही ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी जरा मरण के इच्छुक के समान इच्छा करने वाले अर्थात रज्जु में सर्प की भांति आत्मा में जरा मरण की कल्पना करने वाले जीव उसकी मनुषा जरा मरण की चिंता से अर्थात उस भाव से भावित होने के दोषवश अपने स्वभाव से च्युत विचलित हो जाते हैं सांख्य मत पर वैशेषिकी की आपत्ति कथम सज्जाति, भी ही अनुपन्नम उच्यता सज्जाति सांख्य अनुपन्नम उच्यत वैशेषिकः वैशेषिक्जातिवादी सांख्य मतावलंबियों का कथन किस प्रकार असंगत है सो वैशेषिक मतावलम्बी बतलाते हैं कारणम यस्य वै कार्यम कारण तस् जायते जायमान कथम अजम भिन्नम कथम त कथम चत जिस सांख्य मतावलंबी के मत में कारण ही कार्य है उसके सिद्धांतानुसार कारण ही उत्पन्न होता है किंतु जबकि वह जन्म लेने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न विदीर्ण होने पर भी नित्य कैसे हो सकता है कारणम लक्षणम यस्य वादिनो वै कार्य कारण कार्य मेवा कारेन यस्य मिद्वुपाधन लक्षण यदि वै कार्यकारणमे कार्याण पिम्लते यनर्थ तस्मे सत्ना महद्यूपेणत महदाद्याण चेज्जा प्रधानम कथम अजम उच्यते तैर्विप्रति सिद्धम चेदम जायते अजम चेति जिस वादी के मत में मृत्ति के समान उपादान कारण ही कार्य है अर्थात जिसके मत में कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है उसके सिद्धांतानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादिक कार्य रूप से उत्पन्न होता है ऐसा इसका तात्पर्य है किंतु यदि प्रधान महदादि रूप से उत्पन्न होने वाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे बतलाते हैं उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है नृत्य तैरुच्य प्रधानमंत्री भिन्न विदीर्ण स्फुटेश सत्कथम नृत्य भवेत्यथ नी सवयव घटादि एक फूटन धर्मी नि्यम दृष्टि लोक इत्यर्थः। इतर्ण चाहक देशे नाजम् न्यम चेति एक तेतीय सिद्धम इत्यभिप्रायः। इसके सिवा वे प्रधान को नित्य भी बतलाते हैं किंतु वह भिन्न विदीर्ण अर्थात एक देश में स्फुटित यानी विकृत होने वाला जैसे बीज अंकुरूप से फूटता है होकर भी नित्य कैसे हो सकता है तात्पर्य है कि घटा दी पदार्थ जो एक देश में स्फुटित होने वाले हैं लोक में कभी नित्य नहीं देखे गए वह अपने एक देश में विदीर्ण होता है तथा अज और नित्य भी है यह तो उनका विरुद्ध कथन ही है ऐसा इसका अभिप्राय है उक्त से वार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ उपरयुक्त अभिप्राय का ही स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं कारणाद्यध्यन अतः कार्यम अजमान कार्याणम ते कथम ध्रुव यदि कारण से कार्य की अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मत में कार्य भी अजन्मा है और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होने वाले कार्य से अभिन्न होने पर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है अजात कारणाजा कार्य यद्यन मिष्टया तत कार्यम अजमेट इदम चान्य प्रतिषिद्धम कार्यम अजम चेत कार्य कारणयोः अनन्यत्वे जायमानाद्धि वै कार्याण कारण कारणं अन्यत्र ध्रुवं चे कथम भवे न ही कुकुट्या एकदेशः पचत पच्यत एक, एक प्रसवाय कल्पते यदि तुम्हें अजन्मा कारण से कार्य की अन्यता अनन्यता इष्ट है तो तुम्हारे मत में यह बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है किंतु कार्य है और अजन्मा है यह तुम्हारे कथन में एक दूसरा विरोध है इसके सिवा कार्य और कारण की अनंतता होने पर उत्पत्तिशील कार्य से अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गी का एक अंश तो पकाया जाए और दूसरा संतानोत्पत्ति के योग्य बनाए रखा जाए किमचान्यत इसके सिवा और भी अजाद वयी जायतेज से दृष्टान्तस्तनायी जाता चाजमाल से न व्यवस्था प्रसज्य तिसके मत में अजन्मा वस्तु से ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टांत नहीं है और यदि जात पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो अनावस्था उपस्थित हो जाती है अजा अनुत्पन्ना वस्तु जायते यस्य वादिनः ये वादि कार्य दृष्टान तस् वे दृष्टता अर्थन किंचितिज्जात सिद्धं यदा पुनर्जाता पुनर्जा जायम्स वस्तुभ्युपगम तदप्य जाता तदप्यन्य मादिति न व्यवस्था प्रसज्यते अनावस्थान सादित्यर्थ जिस वादी के मत में अज अनुत्पन्न वस्तु से कार्य की उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टांत नहीं है अतः तात्पर्य यह हुआ कि दृष्टांत का अभाव होने के कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अज वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं होती और जब किसी जात उत्पन्न होने वाली वस्तु से कार्यवर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है तो वह भी किसी अन्य जात वस्तु से उत्पन्न होनी चाहिए और वह किसी और ही से उत्पन्न होनी चाहिए इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती अर्थात अनावस्था उपस्थित हो जाती है हेतु और फल के अन्योन्य कारणत्व में दोष यवस सर्वमात्म भूत परमार्थ तो द्वैता भाव श्रुत्योक्तमाश्रुत्या जिस अवस्था में इसकी दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया है इस श्रुति ने जो परमार्थतः द्वैत का अभाव बतलाया है उसी को आश्रित करके कहते हैं हे तो रादि फलम जेसा आदिर्फल हे, हे तो फल से चानादि कथम तय रूप वर्ण्य जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है वे हेतु और फल के अनादित्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं हेतु तो कारणम देहादि संघातः फलम् हेतुर्मादेरादि कारण तथादि फल यदि हेतु कारण हेतुधर्माधर्मादी फल से च एवम् हेतु हेतुफलो इतरेतर कार्यकारणनादीम ब्रुवद्भिवेतो फल से चानादी कथम तैरूपर्ण्य विप्रतिषिद्धम नी नि हेतु फलात्मता संभवती जिनवादियों के मत में हेतु धर्मादि का देहादि संघात रूप फल है तथा देहादि संघात रूप फल का आदि कारण धर्माधर्मादि हेतु है अर्थात जो धर्मादि को शरीरादि की प्राप्ति का कारण और शरीर को धर्मादि संपादन का कारण मानते हैं इस प्रकार हेतु और फल का एक दूसरे के कार्य कारण रूप से सकारणत्व बतलाने वाले उन लोगों द्वारा हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है अर्थात उनका यह कथन सर्वथा विरुद्ध है नित्य नित्यकूटस्थ आत्मा की हेतु फलात्मकता तो किसी प्रकार भी संभव नहीं है कथम तैर्विद्धम अभ्युपगम्यतुच्य वे किस प्रकार विरुद्ध मत को मानते हैं तो बतलाया जाता है हेतु तो हेतुरादि फलम यदि हेतुफल तो से तथा जन्म भव्य पुत्र जन्म पित जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है उनकी मानी हुई उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना हेतु हेतुजन्याद फलादेतुर्जन्माभ्युपगछता तेजा विरोधा, उक्तो उक्तों यथा पुत्राजन्म पिता हेतु से उत्पन्न होने वाले फल से ही हेतु का जन्म मानने वाले उन लोगों के मत में ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्र से पिता का जन्म बतलाने में यथोक्तों विरोधो नु गंतुमित चैनम से यदि तुम ऐसा मानते हो कि युक्त विरोध मानना उचित नहीं है तो संभव हेतुफलो तो रेशभ्य संभवे, यस्मा संबंधो संभवी तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उनके साथ साथ उत्पन्न होने में तो दाए बाएं सिंहों के समान परस्पर कार्य कारण रूप संबंध ही नहीं हो सकता संभवे हेतु फलियोंपत्तौ क्रम ऐसी तब्यस्त तयान्वेष्टभ्यो हेतु चेति इतस्य युगपत्संभवे यस्माद् कार पूर्व ये इतुगपसंभव यस्माफलो कार्यकार यहाुगपसंभव शब्येतर गोविषाण तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम अर्थात पहले हेतु होता है और फिर फल इस प्रकार दोनों का पौरवापर्य खोजना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार गौ के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दाएं और बाएं सिंगों का परस्पर संबंध नहीं होता उसी प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने पर तो हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण रूप से संबंध ही नहीं होगा कथम असंबंध इत्या उनका किस प्रकार संबंध नहीं होगा सो बतलाते हैं फलादुत्प्यम सन्नते हेतु तो प्रसिद्ध्यति, अप्रसिद्ध कथम हेतु तो फलम उत्पादय तुम्हारे मत में यदि हेतु तो फल से उत्पन्न होता है तो वह हेतु तो रूप से सिद्ध ही नहीं हो सकता और असिद्ध हेतु तो फल को उत्पन्न कैसे करेगा जन्यास्व तो लब्धात्मकातः फलादुत्प्यम सशंस विषादेह इवासतो न हेतु प्रसिध्यति जन्म न लभते अलब्धात्मक प्रसिद्ध संसस् विशादी कलस्तव कथम फल मुत्दय नीते हितपेक्षर स स विशाक कार्यकारण संबंध क्वचि दृष्ट अन्यथा वेत्यभिप्राय जन्य अर्थात जो स्वतः प्राप्त नहीं है उस सस्य के समान असत फल उत्पन्न होने वाला होने पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता अर्थात उसी का जन्म नहीं हो सकता इस प्रकार सस्य के समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मत में किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा एक दूसरे के अपेक्षा से सिद्ध होने वाले तथा सस्य श्रृंग के समान सर्वथा असत पदार्थों का कार्य कारण भाव से अथवा किसी और प्रकार कभी संबंध नहीं देखा गया यह इसका अभिप्राय है यदि हेतोह फला फल सिद्धिश्च हेतुतः कतरत पूर्वनिष्पन्नम य सिद्धिरपेक्षया तुम्हारे मत में यह फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ जिसकी अपेक्षा से कि दूसरे का आविर्भाव माना जाए असंबंधता दोषे नापो दिदि हेतुफल यो कार्य कारण भावे यदि हेतुफलो अन्दे अभ्युपगम्यत एवं कतरत पूर्वनस्पन्न हेतुफलियों से पश्चादभावि सिद्धि सैपूर्वपेक्षाया तब्रूहीत्य हेतु और फल की कार्यकारण भाव का असंबदता दोष से निराकरण कर दिया जाने पर भी यदि तुम हेतु और फल के एक दूसरे से सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु और फल में से पहले कौन हुआ सो बतलाओ जिसकी पूर्व सिद्धि की अपेक्षा से पीछे होने वाले की सिद्धि मानी जाए यह इसका तात्पर्य है तथा तक्य वक्त मिति मन्य और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं बतलाया जा सकता तो अशक्तिर परिज्ञान क्रम कोथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धे अजाती परिदीपिता यह अशक्ति असामर्थ्य अज्ञान है अथवा फिर तो इससे ऊपर युक्त क्रम का भी विपर्यय हो जाता है क्योंकि इनके पूर्व पर परत्व का ज्ञान न होने से इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होने वाला कार्य है ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता इस प्रकार उन बुद्धिमानों ने सर्वथा अजाति को ही प्रकाशित किया है सेयति अपरिज्ञानम तत्वावेको मूढ़ते अथवा येय तय क्रमो हेतो फल से सिद्धि फलाचत सिनल तोपो विपरयासो नथाव स एव हेतुफलो कार्यकारण अजातिस्याुपत्ति परीताशितापक्षदोषम ब्रुवद्भिवादिभुर पंडितैर यहाक्ति तुम्हारा अरे अपरिज्ञान तत्व का अविवेक अर्थ मूढ़ता ही है अथवा तुमने जो एक दूसरे का रूप यह क्रम बतलाया है कि हेतु से फल की सिद्धि होती है और फल से हेतु की उसका कोप विपर्यास अर्थात अन्यथा भाव हो जाएगा ऐसा इसका अभिप्राय है इस प्रकार हेतु और फल का कार्य कारण भाव असंभव होने के कारण एक दूसरे के पक्ष का दोष बतलाने वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों में अर्थात पंडितों ने सबकी आजाती अनुपत्ति ही प्रकाशित की है